जय श्री राम श्री बालमीकि रामायण अरण्यकांड पृष्ठ संख्या 393 से 407 तक श्री राम की जटायु से भेंट श्री राम द्वारा जटायु का दाह संस्कार करना श्री राम का कवंद के बाहों में फंसकर चिंतित होना कवंद की कथा एवं उसका उद्धार कवंद का दाहा तथा दिव्य रूप में प्रकट होकर सुग्रीव से मिलने के लिए कहना और सबरी मिलन सबरी का शरीर त्याग कर दिव्य धाम जाना श्री राम लक्ष्मण का पम्पा सरोवर के तट पर जाना आइए श्री राम कथा श्रो करें श्री सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए प्रभु श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलय कालक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे साथ ही कल्पान्त काल में रुद्र देव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे तव जिन्हें इस रूप में पहले कभी देखा नहीं गया था उन अत्यंत कोपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़े सूख हुए मुंह से इस प्रकार बोले आर्य आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति स्वभाव का परित्याग ना करें चंद्रमा में शोभा सूर्य में प्रभा वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यह सदा प्रकाशित होता है आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें मैं यह जानने की चेष्टा करता हूं कि यह टूटा हुआ युद्धपयोगी रथ किसका है अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है इसका भी पता लगाना है राजकुमार यह स्थान घोड़ों की खुरों तथा धके पइयों से खुदा हुआ है साथ ही खून की बूंदों से सिंच उठा है इससे सिद्ध होता है कि यहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक रथिका है दो का नहीं वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम मैं यहां किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूं अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं रघुनंदन आपकी स्त्री का बेनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतज कवि प्रप्रिय नहीं कर सकते उसी प्रकार सरिताएं समुद्र पर्वत देवता गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके मूल प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते राजन जिसने सीता का हरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े-बड़े ऋषियों -बड़े की सहायता से उसका पता लगावें हम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्र में खोजेंगे पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भात भात के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के स्थलोंों में भी तलाश करेंगे जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लग जाता तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे कौशल नरेश यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा नरेंद्र यदि अच्छेशील स्वभाव सामनीति विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको देवी सीता का पता ना मिले तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र वज्र तुल्य बाण समूहक से समस्त लोगों का संहार कर डालें श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो देखकर उनका चित्त स्वस्थ नहीं था उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने दो घड़ी तक आश्वासन दिया फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे भैया हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था आपने भरत के जैसा सुना था उसके अनुसार भोपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बने हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए काकुस्तकुल भूषण यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्य पूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन सा धारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा नरश्रेष्ठ आप धैर्य धारण कीजिए संसार में किस प्राणी पर आपत्ति नहीं आती राजन आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं पुरुष सिंह यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी यह लोक का स्वभाव ही है कि यहां सब पर दुख शोक आता जाता रहता है नहुसु पुत्र याती इंद्र के समान लोक देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे किंतु वहां भी अनन्यय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना नहीं रहा हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं उन्हें एक ही दिन में सौ पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सबके सब विश्वामित्र जी के हाथ मारे गए कौसलेश्वर यह जो विश्ववंदिता जगनमाता पृथ्वी है इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं पुरुषप्रवर बड़े-बड़े भूत और देवता भी देव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है नर श्रेष्ठ देवराज इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए वीर रघुनंदन विदेह राजकुमारी श्री सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गमार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए श्री राम आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं वे निर्वेद खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते नरश्रेष्ठ आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं क्या उचित है और क्या अनुचित इसका निश्चय कीजिए क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए तथा जो अध्रुव हैं फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं ऐसे कर्मों का सुवासु फल उन्हें आचरण में लाए बिना प्राप्त नहीं होता वीर वत्सल पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कह कर मुझे समझा चुके हैं आपको कौन सिखा सकता है साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं महाप्रज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पाना टक कठिन है इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है इसीलिए मैं उसे जगा रहा हूं ए चाकुकुल से रोमने अपने देवोचित तथा मनोोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए पुरुषप्रवर समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा वत्स अब हम लोग क्या करें कहां जाएं लक्ष्मण किस उपाय से हमें देवी सीता का पता लगे यहां इसका विचार करो तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा भैया आपको इस जन स्थान में ही देवी सीता की खोज करनी चाहिए नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं